और सभी उसके प्रिय बने भावार्थ उपासक की तन्मयता अपने उपास्य में इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि उपासक एवं उपास्य में किसी प्रकार की भिन्नता न रह जाए जब उपासक उपास्य में और उपास्य उपासक में मिल जाता है तब उन दोनों में सारी विभिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं और वे दोनों एक हो जाते हैं तब उपासक उस तेजो में परमात्मा के अविनाशी आशीर्वाद अर्थात आनंद का उपभोग करता है भावार्थ जो इस अग्नि की श्रेष्ठ बुद्धि के अनुकूल अपना व्यवहार बनाता है वह उत्तम तेज से युक्त होकर समस्त धनों का स्वामी बनता है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 भावार्थ यज्ञों को श्रेष्ठ रीति से चलाकर उन्हें पूर्ण करने वाला तिक्ष्ण ज्वालाओं वाला बलशाली अग्नि उसी स्तोता को सुखी करता है जो उसकी उपासना में पूर्ण रूप से मग्न हो जाता है भावार्थ यह अग्नि सदैव उत्तम बुद्धि प्रदान करता है तथा प्रजाओं में सदैव जागृत रहता है मनुष्य भले ही सो जाए परंतु यह अग्नि उसमें भी प्राण के रूप में सदैव जागता रहता है यह अग्नि जिस मनुष्य में जितना बलशाली होता है वह मनुष्य उतना ही शक्तिशाली होता है पापी एवं हिंसक उस मनुष्य का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इस प्रकार वह दीर्घायु प्राप्त करके चिरकाल तक आनंद से जीवन व्यतीत करता है पंचत्वारिणशम सुक्तम भावारथ जो अग्नि जलाते हैं तथा आसन बिछाते हैं उनका तरुण इंद्र मित्र होता है यज्ञ करने वालों का इंद्र मित्र होता है भावारथ जिनका तरुण इंद्र मित्र होता है इनका स्तोत्र व्यापक होता है तथा उनका यज्ञ भी व्यापक होता है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 भावार्थ हे इंद्र तू युद्ध में विजयी दृढ़ शत्रुओं को तोड़ने वाला तथा शत्रुओं को मारने वाला है ऐसा हम जानते हैं साथ ही यह भी जानते हैं कि सोम से तृप्त होकर तुम धन देते हो अतः तुम हमारे सोम से तृप्त हो भावार्थ जो मनुष्य धनवान होने पर भी कंजूसी करता है तथा यज्ञ आदि नहीं करता उसका सारा धन इंद्र ले लेता है वह दरिद्र हो जाता है परंतु जो यज्ञ करते हैं वे अन्न एवं पशुओं से युक्त होकर समृद्ध होते हैं भावार्थ हे इंद्र विनतियों को ध्यान पूर्वक सुनने वाले तुम्हें अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं तुम हमारे पास आकर अपने उत्तम सामर्थ्य को दिखाओ और हमारी रक्षा करके हमारे निकटतम बंध हो जाओ भावार्थ हे इंद्र जब हम प्रवासी की स्थिति में होकर पीड़ित हो रहे हों और तब तुम्हारी शरण में जाने की इच्छा से तुम्हारी प्रार्थना करते हों तब तुम हमें अपनी शरण में लो तथा जिस प्रकार वृद्धों के लिए डंडा सहारा देता है उसी प्रकार तुम हमें सहारा दो भावार्थ हे स्तोताऊं जिस इंद्र को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता उस इंद्र की स्तुति तुम गाओ तथा उसे सोम रस प्रदान करो ताकि वह सोम के उत्साह में तुम्हारी हर प्रकार की सहायता करे भावार्थ हे इंद्र जिस किसी भी उपाय से अपनी रक्षा करने वाले मूर्ख और तेरा उपहास करने वाले तुझे कष्ट न दें बल्कि जो सत्य पुरुष हैं वे तुम्हें सदैव आनंदित करते हैं भावार्थ इंद्र ने हजारों भजाओं वाले शत्रु को मारा तब उसका बल चमका तथा तब उसने धन लिए और उसकी प्रशंसा सब जगह होने लगी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 अन्नो को देने वाला एवं धनो को देने वाला है अतः हम सदैव तेरे ही होकर रहें भावार्थ हे इंद्र तेरी महिमा का वर्णन सभी तोता करते हैं तू और अन्य देव जिस मानव की रक्षा करते हैं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 तेरे पास गाय आदि पशु रूप समृद्धि की भी कोई सीमा नहीं है तू अपने बलों से हमारे कार्यों की रक्षा कर भावारथ यह इंद्र महान यशस्वीों का मित्र बहुतों का प्रशंसित तथा हमारे सब जन्मों का जानकार है इस इंद्र को सभी प्राणी युगों युगों में बुलाते हैं और यह इंद्र अपने उपासकों की रक्षा करता है